आप अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष एक मुद्दे पर बात करते हैं जैसे कि पर्यावरण के ऊपर हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर पे हमने बात की सूखे के ऊपर हमने बात की आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर आज के इस एपिसोड में हम लोग मौसम परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो हमारे साथ संगीता जी हैं और साथ ही साथ राजीव जी जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल राजीव जी से मौसम परिवर्तन पर आप ही पूछिएगा जी जी राजीव जी आप मुझे बताएंगे क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है देखिए क्लाइमेट चेंज जिसको हम मौसम परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं ये जी। पूरे विश्व के सामने आज एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या है और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो गया है जो की दुनिया के सभी देश जो हैं इससे अफेक्टेड हैं और इसमें काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं इस विषय पर आजकल और हमारा देश भी इसमें शामिल है अगर हम साइंटिस्टों की बात को यकीन करें तो हमें साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट के पैटर्न में कुछ सालों से काफ़ी चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए हैं और जो ये चेंज है ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो इसमें आ रहा है वो वो है कि जो हमारी पृथ्वी है या अर्थ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसका टेम्परेचर जो है, है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये एक एवरेज हा जी तो इसकी से हमें क्या क्या बदलाव रहे हैं और इस हमें, इसका हमें पता कैसे चलता है हाँ ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अभी हम लोगों का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये भी पिछले 100 सालों में जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो दशमलव एट नाइन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और ये जो बढ़ना शुरू हुआ है वो खास करके आ, ब, 1976 के बाद जो है वो इसकी स्पीड काफी तेज हो गई है वैसे तो ये बढ़ एक 100 साल से करीब बढ़ रहा है तो और ऐसी बढ़त जो है वो पिछले 8 लाख सालों में भी धरती पर नोटिस नहीं की गई है साइंटिस्टों का ऐसा मानना है तो ये जो फिनमना है ये टेम्परेचर ते, बढ़ने का इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है और इस ग्लोबिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ, हमारी धरती के ऊपर पूरे विश्व में बड़े एक सिग्निफिकेंट बदलाव नोटिस किए जा रहे हैं जैसे हमने आपने भी नोटिस किया है कि मौसम में बदलाव आ रहा है और, और हमारे ग्लेशियर्स का जो पानी जो है वो पिघल रहा है चाहे वो हिमालय का हो या, या जो हमारे आर्कटिक नॉर्थन एमोसफेयर वगैरह में हो या वाइल्ड शुरू हो गए हैं समुद्र तल की जो हाइट है वो बढ़ गई है या समुद्र तल का जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आ गए हैं तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का असर हमारे इस पृथ्वी पर आने लग गया है जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है क्लाइमेट चेंज से ये, ये चीज़ें हो रहा है और काफ़ी समय से इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है लेकिन क्लाइमेट चेंज या मौसम परिवर्तन किन कारणों से होता है क्या वो बता सकते हैं आप हाँ बिल्कुल मैं आ, ये कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली पिछले सौ एक सालों से हमारा आ, हमारे पूरे विश्व में जो मनुष्यों ने और हर देश में कोयले का और जो पेट्रोलियम पदार्थ है या नेचुरल गैस है जिसको हम फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो अपने घरों में कारखानों में इंडस्ट्रीज़ में और कार वग़ैरह या ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अभी आप देखिए कि हमारी जो आबादी है विश्व की वो काफ़ी बढ़ गई है पहले सौ साल पिछले सौ साल में तो अपनी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल पूरे विश्व में हो रहा है और इस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर इकट्ठा हो जाती है और ये गैस जो है इसको ये जो अर्थ की गर्मी है उसको ट्रैप कर रही है और अर्थ की गर्मी ट्रैप होने की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ा भी है और आगे भी बढ़ता जा रहा है और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो ये जो गैसेस हैं उसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है मगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेजर पार्ट है और इसमें मीथेन है या नाइट नै नाइट्रोजन ऑक्साइड है या वाटर वेपर है ये भी शामिल हैं तो आजकल जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 70 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरती के ऊपर ये केवल फौसिल फूल के जमने के कारण ही हो रही है और इसने हमारे जो कार्बन साइकिल है अर्थ का उसमें करीब 30 परसेंट कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है तो इसीलिए ये जो है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो रही है और उससे जो है ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो हो रहा है और एक अनुमान के अनुसार ये सन दो में ये तापमान जो है जो वो चार डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है तो ये उस समय अगर हम इसको अभी से चेक नहीं करेंगे तो एक बहुत ही भयंकर स्थिति आ सकती है पूरे विश्व के सामने और उसके परिणाम जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होंगे जो मनुष्यों को प्लांट्स को एनिमल्स को और समुद्र को वगैरह सभी को इफ़ेक्ट करेंगे तो एक्चुअली इसको एक स्लो मूविंग डिजास्टर नेचुरल डिज़ास्टर की संज्ञा दी गई है आजकल आ, काफी अच्छी बात है राजीव जी आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को इस विषय पर काफी अच्छी तरह से विचार करना होगा और बहुत सारी बातें आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर यानी मौसम परिवर्तन के ऊपर करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो हम थे सारे वो नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव जी हैं और संगीता जी हैं और हम लोग बात कर रहे हैं खास करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर मौसम परिवर्तन के ऊपर तो जैसे कि राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं और मैं कहूँगा संगीता जी से कि एक और सवाल जो आप बीच में पूछ रहे थे वो पूरा पूछ लीजिए राजीव जी से जी राजीव जी आपने बताया क्लाइमेट का मतलब क्या है वो हमें आंसर सही लगेगा तो किसकी वजह से बदलाव जो हो रहा है इसका कैसे पता चलता है हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है पिछले सौ सालों में ये बढ़ा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है तो कुछ इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो वो चेंजेस जो हैं जैसे हाई टेंपरेचर एकदम से कहीं हो रहा है कहीं पर ठंडा ठंडी का मौसम है तो वहाँ ठंडा कम पड़ रहा है कहीं पर सूखा बहुत पड़ने लग गया है कहीं पर सूखा होता था तो वहाँ सूखा नहीं पड़ रहा है तो वेदर का जो एक पैटर्न हुआ करता था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है और वेदर जो हम बोलते हैं बड़ा वाइल्ड हो गया है और इसी प्रकार जो कहीं पर बारिश होती थी या कहीं स्नोफॉल होता था तो उसके पैटर्न जो है वो काफी चेंजेस उसमें नजर आ रहे हैं ग्लेशियर्स पिघलने लग रहे हैं और जो आर्कटिक महासागर में जो बर्फ के पहाड़ हुआ करते हैं वो वो पिघल रहे हैं समुद्रों का तापमान जो है वो बढ़ रहा है और ये मैं आपको बताऊंगा कि पिछले एक सेंचुरी में समुद्र का तापमान जो है एक दशमलव दो डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ रहा है अभी जो समुद्र का लेवल भी एक सौ सालों में पिछले सौ सालों में सत्रह सेंटीमीटर बढ़ गया है तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी जो बदलाव आ रहे हैं उसमें हमारा जो नेचुरल हैबिटाट है ये पूरे विश्व में इसमें जो है काफ़ी असर हो रहा है और पशु पक्षियों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है बर्ड्स का देखिए माइग्रेशन पैटर्न चेंज नोटिस किया जा रहा है और पोलर बियर और पेंगुइन जैसी जो बर्ड्स हैं उनका उनका जो है पैटर्न में चेंजेस को देखा जा रहा है और फिश जो है ओशंस में वो टूवर्ड्स नॉर्थ साइड माइग्रेट कर रही हैं ठंडे पानी में और डीप सी में तो ये कुछ ऐसे चेंजेस साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो नोटिस कर रही है पूरे वर्ल्ड में जो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारे मौसम में पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है और काफ़ी कुछ आ, आने की संभावना है जो कि हमारे सभी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया सभी लोग इसको नोटिस कर रहे हैं और संगीता जी जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का मौसम में कैसा आप कह सकते हैं इस साल का आगरा और दिल्ली में जो मौसम है जी जी आगरा में कैसा है मौसम इस समय ये हर साल ऐसा फील होता था कि सिर्फ इसी साल आपको फील हो रहा है इस महीने में साल साल इस साल और थोड़ा है हो गया जी जी राजीव जी एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी नोटिस हम लोग तो कर ही रहे हैं इसके साथ में क्लाइमेट चेंज जिसे मौसम परिवर्तन से हमारे देश को क्या फर्क पड़ सकता है क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे देश में भी क्लाइमेट चेंज का काफ़ी असर नोटिस किया जा रहा है जैसे संगीता जी ने बताया कि गर्मी जो है वो इस बार ज़्यादा है तो हर दशक में ये देखा जा रहा है कि जो जो करंट दशक है वो ज़्यादा गर्म होता जा रहा है अब उस पिछले के मुकाबले में ये करीब 30 सालों से ऐसा नोटिस किया जा रहा है लगातार जैसे मैं बात करूँ तो जो 1990 का दशक था वो 1980 से ज़्यादा गर्म था 1900 से दो 2000 का जो दशक था वो 1990 से ज़्यादा गर्म था और आज का जो दशक है वो 2000 के दशक से ज़्यादा गर्म है तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हम लोग नोटिस कर रहे हैं अपने देश में भी और दूसरा हर साल देखिए मानसून में जो हमारी नॉर्मल मानसून होती है वो दस परसेंट उसमें मानसून के लेवल में और उसके डूरेशन में कमी जो है वो पाई जा रही है तो उससे हम लोगों का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और हमारे यहाँ जो हिमाल नदियाँ निकलती हैं हिमालय ग्लेशियर से वो पिघल रहे हैं तो उससे हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज के ऊपर ख़तरा पैदा हो गया है और हमारे जैसा मैंने आपको बताया था कि 17 डिग्री 17 सेंटीमीटर सं, सी का लेवल एवरेज बढ़ा है तो जो हमारे शहर हैं चेन्नई है, है कैलकटा है उनको काफ़ी खतरा हो गया है और हमने सबने देखा था कि 2004 में जो सुनामी आया था तो हम लोगों के ये जो कोस्टल एरियाज में उसने किस प्रकार से तबाही की थी अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले ही देखा है कि हमारे सदरन इस्टेट्स में Uh, कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हुए हैं तो कैसे बाढ़ आ रही है और uh, कैसे मौसम में बदलाव हो रहे हैं ये बिल्कुल साफ जो है संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश भी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टेड हो गया है और ये आशा की जा रही है कि अगर ये टेंपरेचर uh, जो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और इसका कोई उपाय नहीं हुआ तो हमारे यहाँ जैसे केदारनाथ में और जे में और चेन्नई में हमने फ्लड्स देखी है तो वैसी और भी फ्लड्स हर साल आएंगी और ये इस प्रकार की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी और साथ साथ उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये और ज़्यादा तबाही करेंगे तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया राजीव जी Uh, मैं चाहूँगा कि संगीता जी आपको अगर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए और एक सवाल राजीव जी से आपने बताया क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है क्या क्या बदलाव आ रहे हैं इसका कैसे पता चलता है मगर ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है देखिए क्लाइमेट चेंज जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया आपसे अभी पहले की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग में हमारे पूरे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है ये भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूरे विश्व में जो फॉसिल फ्यूल है जिसको जिसमें कोयला होता है पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं या ये गैस नेचुरल गैस होती है जो खाना पकाने की गैस है ये जितने भी फ्यूल्स जो धरती से निकाले जा रहे हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे का, कार में हो इस्तेमाल करना या बिजली पैदा करना या जैसे ठंडे देशों में घर को गर्म करने के लिए बिजली का गैस का इस्तेमाल इस्तेमाल गैस हो रहा है तो ये सारे के सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस को जनरेट कर रहे हैं है जी जी राजीव जी हाँ राजीव जी, हा, राजी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि काफी चीजें हो रही है और क्या हमारे पृथ्वी पर पहले भी क्लाइमेट चेंज या मौसम परिवर्तन हुआ है आज भी हो रहा है तो इसमें क्या डिफरेंस या क्या फर्क आप बता सकते हैं पहले वाले में और अभी वाले में रमेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है पहले भी क्लाइमेट चेंज धरती के ऊपर होता था और हुआ भी है परंतु आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पहले के क्लाइमेट चेंज से काफी फर्क है क्योंकि आज जो चेंज हो रहा है वो ये मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है जो ये जनरेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का वो मनुष्यों की एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है तो ये हमारी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है इसको पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के परिणाम जो हमको सामने नजर आ रहे हैं अभी वो पहले नहीं ऐसे होता था क्योंकि पहले जो फॉसल फूल का इस्तेमाल नहीं होता था प्री इंडस्ट्रियल टाइम में तो जो कार्बन का नेचुरल साइकिल था हमारे वातावरण में और हमारे नेचुरल हैबिटाड में वो कांस्टेंट रहता था उसमें इतना वेरिएशन नहीं होता था और अभी जो एक्स्टा ये एक्स्ट्रा ये थर्टी परसेंट कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ रही है उसने पूरा कार्बन साइकिल का बैलेंस ही बिगाड़ दिया है तो इस इसलिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण हैं जो रेडियो मधुबन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन पर्यावरण से जुड़ा हुआ मौसम परिवर्तन के बारे में आप दे रहे हैं और उनके पास काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हो रहा है जमा हो रहा है लेकिन मैं चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन न रहें और जितनी जानकारी आप श्रोताओं को आज मिल रहा है वो आप अपने परिवार वालों से अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें क्योंकि जितनी इसकी जागरूकता हम लाएंगे एक दूसरे को बताते हुए उतना ही हम आगे चल के जागरूकता अगर होगी तो हम इसके ऊपर किस तरह से बच सकते हैं ये उपाय कर सकते हैं और सभी को बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा अभी इसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे हमारे साथ संगीता जी आगरा से जुड़े हुए हैं और राजीव जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं समय की मांग में मौसम परिवर्तन पर बातचीत कर रहे हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो जाए मौसम बदले ना बदले नसी ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसी कौन जतन करू कौन पाए एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई बादल तुन बरसे आंखें बरस गई दक्त सुखे पर्वत आंखें तरस गईं बादल तुन बरसे आंखें बरस गई बरस बरस दुख si hey. बंजर धरती किसका पेट भरे भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे करेर प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे भूखे प्यासे बच्चे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 ना कौन सिखाए एक ना...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 आ, काफी लोगों से मिलना कब तो निकलना, दि, निकलना, निकलना है इतना टेम्परेचर हाई हो गया की दिन में निकले मॉर्निंग में निकले टेचर सब एक समान ही रहता है दिन में मोस्टली ज्यादा रहता है मगर टाइमिंग फिक्स नहीं है क्योंकि क्योंकि जब दिन टाइम होता है शाम का टाइम होता है तो आंधी चलने लग जाती बहुं बहुं करन, है मौसम का बहुत टेम्परेचर बढ़ने के कारण घूल मिट्टी के कारण भी गर्मी बढ़ गई है टेम्परेचर में अच्छा दूसरा सवाल राजीव जी से क्या पूछना चाहते हैं आपने आप? जो बताए क्लाइमेट के बारे में ये काफी लंबी चीजें बताई हैं अगर इस दुनिया में क्या हो रहा है और भारत देश में क्या हो रहा है क्लाइमेट के परिवर्तन देखिए जैसे आपने ठीक ही कहा है ये एक, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर दुनिया के सभी देश जो हैं वो सो मिल करके सोच विचार कर रहे हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा देश जो है वो विश्व के में केवल छः परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और अमेरिका जो है वो पच्चीस परसेंट छोड़ रहा है तो ये जितने भी विकसित देश हैं डेवलप कंट्रीज हैं उनका जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है तो अभी पिछले साल ही हमारे पूरे विश्व के करीब 200 देशों ने मिल एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया है जिसको कि बहुत मुश्किल से सारे देश एक कॉमन एजेंडा के ऊपर ये माना है उन्होंने कि हमें हमको सबको मिलकर के कुछ न कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में करना होगा तो ये एग्रीमेंट जो है वो पिछले साल हुआ है और इसको अभी इसी साल जो है वो न्यूयॉर्क में बड़े बड़े विश्व के नेताओं ने साइन किया है इस ट्रिटी को और अब ये ट्रिटी जो है वो जब ये हमारे विश्व के जो यूनाइटेड नेशंस के मेबर्स हैं वो पचपन देश जब इसको रेटिफाई कर देंगे अपने कंट्रीज़ में तो फिर ये एक ट्रीटी पूरे वर्ल्ड के पर बाइंडिंग हो जाएगी तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो आ, इस विषय के ऊपर साइन हुआ है और इससे काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं कि आ, जब इसके ऊपर लोग इसको बाइंडिंग समझ करके फॉलो करेंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या खास बात है इस एग्रीमेंट में तो खास बात इसकी अगर मैं बताऊं आपको तो सारे देशों ने मिलकर यह तय किया है कि जो प्री हिस्ट इंडस्ट्रियल टाइम है जो जिसको हम करीब 1850 के बाद जो का जो समय है तो उस टाइम पर जो एवरेज टेंपरेचर हुआ करता था तो उससे आज तक जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको दो डिग्री से ऊपर नहीं जाने दिया जाए मतलब अनुमान साइंटिस्टों का चार डिग्री का है मगर वो जो सारे देश मिलके ये इंश्योर करेंगे कि ये दो डिग्री से ऊपर नहीं जाए और कोशिश ये की जाएगी कि ये एक दशमलव पांच पर ही इसको रोका जाए एक तो ये सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है दूसरा ये है कि विश्व के सारे देश जो है वो सो फ्यू फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल धीरे धीरे करके कम करते जाएं और जो रिन्यूबल एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है हाइड्रो पावर है जिसमें कार्बन का बिल्कुल भी इमिशन नहीं होता है उसका इस्तेमाल जो है वो सब देश बढ़ाएंगे तो इससे ऑटोमेटिकली अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन uh, है वो कम हो जाएगा और तीसरा इसमें यह है कि जो विकसित देश हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को और पुअर कंट्रीज़ को करीब हर साल 100 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पुअर देश हैं या हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वो उनके पास साधन नहीं है रीनुबल एनर्जी शिफ्ट करने के लिए या टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको शिफ्ट करने में पूरे ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज मदद करेंगे और चौथी बात इसमें जो बताई गई है वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके टारगेट्स जो भी हर कंट्री अपना टारगेट बताएगा खुद कि मैंने इतना कम करना है इतने टाइम में और उस टारगेट को पूरी तरीके से अडेर करने का कोशिश करेगा और उसके बाद जो इसमें मेन मुद्दा है वो ये है कि पूरे विश्व को 2050 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल करा दिया जाएगा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये इमिशन हो रहा है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए या एकदम ही कम कर दिया जाए और अगर ये किसी भी तरीके से संभव नहीं हो तो कम से कम Uh, 2100 तक मतलब 2100 तक तो बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन टोटली ख़त्म हो जाए और पूरा वर्ल्ड जो है वो रीनीबल इनर्जी के ऊपर ही अपना रिक्वायरमेंट मीट करे तो ये एक ये समझौता हुआ है और अभी देखिए इसमें अगर सारे विश्व के लोग नेता लोग सिंसियरिटी से और गवर्नमेंट सिंसियरिटी से काम करते हैं तो एक आशा की किरण ज़रूर है और इसमें हमारे देश ने भी इस एग्रीमेंट में साइन, को साइन किया है और हमारे देश ने भी करीब 30 से 35 परसेंट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती 2030 तक करने का विश्व को आश्वासन दिया है और इसी में आपको शायद आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारी जो प्रेजेंट मोदी सरकार है उसने अपना जो रिनेबल एनर्जी का जो जनरेशन है उसको 2022 तक ये पांच गुना बढ़ाने का एक टारगेट बनाया है जिसमें कि ये 175 सौ पचहत्तर जो है वो रिनेबल एनर्जी बनाएंगे 2022 तक और जिसमें सोलर एनर्जी करीब 100 गेगा वाट की होगी विंड एनर्जी 60 गेगा वाट की होगी और छोटे हाइड्रो पावर के प्लांट जो हैं वो 10 गेगा वाट के लगाए जाएंगे और एक बायोगैस का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिसके कि के प्लांट लगेंगे तो ये ये ये पहल हमारे देश ने भी की है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस विषय में हमारे देश की तरफ से जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने देश विदेश के बारे में बताया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो टारगेट रखा है वो अवश्य 2050 तक अगर पूरा होता है तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है पॉजिटिव साइन जैसे आपने कहा एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं एक व्यक्तिगत तौर पे और देश के या सम, समुदाय के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश ने ये टारगेट बनाए हैं और विदेशों में भी जो विश्व में टारगेट अलग अलग देशों के हैं तो वो लोग सब 2050 तक करेंगे ताकि टेम्परेचर 1.5 तक ना बढ़े या और कम रहे तो इसमें हम हम सब नागरिकों का हम सबका भी हाथ हो सकता है कि सरकार को इसमें मदद करें और हम अगर छोटे छोटे अपने कुछ ऐसे अपने घर में अपने फैमिलीज़ में अपने मित्रों में अगर हम ऐसे कुछ कदम उठाते हैं या थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करते हैं तो शायद हम आ, हम पूरे विश्व पे या अपने देश के स्तर पे हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे और जब लाखों करोड़ों लोग इस उसमें जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें मैं समझता हूं कि जनरेशन में इमिशन में रोक लग सकती है और अगर मैं जैसे आपने बोला कि हम क्या कर सकते हैं तो छोटी सी छोटे स्टेप्स ये हैं कि हम लोग अपने घर में हम लाइट उतनी ही इस्तेमाल करें जितनी हमें ज़रूरत है हमें नहीं ज़रूरत है तो हम स्विच ऑफ कर दें या हम जब कंप्यूटर या टीवी वी या मोबाइल चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है अगर हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आज उसको ज़्यादातर रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं बल्कि वो पावर तो ऑन रहती है तो वो बिजली खर्चा होती रहती है तो उसको हम पूरा स्विच ऑफ़ करें हम कम से कम जो है वो ड्राइविंग करें अगर हम वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें साइकिल चला सकते हैं तो साइकिल चलाएं, और जहां पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और देखिए पानी जैसे आप संगीता जी ने बताया कि पानी की दिक्कत आ रही है तो हम लोग पानी का वेस्ट कम करें तो ये ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा दूसरा हमारे पूरे विश्व में वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सीरियसली एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कम करने को तो हम वेस्ट को कम क्रिएट करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लांट्स लगाएँ जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो को हम कम करें प्लांट्स लगा करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एरिया में लोकली ग्रोन फूड्स हैं वेजिटेबल्स हैं या और भी जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करें और नॉन नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं तो हम उसको भी थोड़ा सा हप, कम से कम हफ्ते में एक बार कम करें क्योंकि नॉन वेजिटेरियन होने से जो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंज़म्पशन होता है और हम जहाँ पर अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें जैसे हम अपने घरों में सोलर सोलर लाइन लेंटेन का या सोलर लाइट्स का या सोलर पंप का या सोलर हीटर का वाटर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे मैं समझता हूं कि ये काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और हम लोग जो है वो अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो ये आ, जब लाखों लोग करोड़ों लोग लेंगे तो ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा और इसमें कुछ सालों में डेफिनेटली हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम कर सकेंगे ऐसी मेरी आशा है राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन लाने के लिए या बदलाव लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमें सुनने को मिला और संगीता जी हमारे इस विशेष समय की मांग कार्यक्रम में पहली बार जुड़ गई हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको कैसे लगा संगीता बहन आप बताइए बहुत अच्छा अनुभव जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका क्या विचार बनाया आपने अभी है और ये है कि खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा फिल्ड लगाने पड़ेंगे खूब जिससे बैलेंस बना रहे नेचर का और जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। और जो वाटर का है जो आजकल सबके घर में पानी खारा किसी किसी घर में तो फिल्टर लगाते हैं जो फिल्टर करने के लिए वेस्टेज पानी जो जाता है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जाता है वाटर वेस्टेज संगीता जी काफ़ी अच्छी बातें आपने भी बताया कि किस तरह से परिवर्तन या कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम लोग ख़ुद से कर सकते हैं वो आपने बताया पानी का और फिर क्लाइमेट चेंज के लिए प्लान्टशन करने के लिए आपने बताया राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं मुझे लगता है कि वक्त अभी कह रहा है कि गुड बाय कहने का टाइम हो गया है तो जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं तो यही कहूंगा रमेश जी कि ये क्लाइमेट चेंज जो है जैसा संगीता जी ने भी बताया हम सारे महसूस कर रहे हैं और कोई भी हम लोग जो है इससे अछूते नहीं हैं तो इसके लिए हमको थ्री आर कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैं इसको पहले भी कहता आया हूं जिसमें मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसको जैसे पहला आर रिड्यूस हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को जिसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है कम करें और फिर दूसरा आर है री हम जो हमारे को हम को, कोई भी चीज़ अगर हम री कर सकते हैं तो हम उसको री करें और तीसरा है आर जो रीसाइकिल जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं जैसे संगीता जी ने बोला पानी बहुत वेस्ट हो रहा है तो हम पानी को भी रिसाइकिल कर सकते हैं तो इस टाइप से हम बहुत सी चीज़ें सोच सकते हैं जिसमें हम ये थ्री आर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसके ऊपर सीरियस होकर के इन इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं तो शायद हम अपने लेवल पर जो क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या में अपना हाथ बटा सकते हैं राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और संगीता जी आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जाते जाते आप अपनी पहचान बताते जाएँ आप क्या करते हैं अपने जी अपने बारे में कुछ बताइए क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो पहली बार आपसे मिल रहे हैं तो आप अपने बारे में बताइए जी मैं ओबर होटल में काम करती हूँ पिछले पाँच वर्षों से जनरल मैनेजर सेक्रेटरी के फतेह और मैं इसी ब्रह्मा में स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़ी हुई हूँ पहले मैं स्पोर्ट्स प्लेयर भी रह चुकी हूँ नेशनल में और अनुभव आपका सुना क्लाइमेट के ऊपर और जुड़ के मुझे अच्छा लगा आपके से जी, जी। संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज जो एक गंभीर मुद्दा है उसको आपने बहुत ही अपने शब्दों में बताने का पूरा प्रयास किया और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं उसके लिए भी आपने थ्री आर कॉन्सेप्ट जो हमेशा आप कहते हैं और मुझे लगता है कि पूरा नेचुरल डिजास्टर जो है उनसे बचने के लिए किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए त्री आर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा एक बचाव का तरीका है जिसमें हम सभी लोग बराबर अगर अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करना शुरू करें री रिड्यूस और रिसाइकल ये तीन चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी कुछ हम लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज में जो गंभीर समस्या है उसको कम कर सकते हैं और हम अपने आप को भी सुखद महसूस कर सकते हैं जो आज बहुत गर्मी का फीलिंग हो रहा है वो इतना नहीं होगा कम होगा क्योंकि हम लोग अपने से कुछ परिवर्तन करने से ये हो सकता है और वैसे भी कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा और समुदाय के साथ भी व्यक्तिगत रूप से भी हमें काम करना होगा राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर से हम मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक हमें दीजिए इजाज़त खुश रहिए मस्त रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार ब्यूटिफुल All the continents and the oceans of the world unite with us